शिव पुराण उमा संहिता इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संघार हो जाने के पश्चात देवी अम्बिका ने विश्व में बुझे हुए तीखे वाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धरासाई कर दिया अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोज से भर गया और रथ पर बैठकर आठ भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अम्बिका के पास गया उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा इन तीन प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल कूंज उठा तदनंतर जगदम्बा ने अट्ठहास किया जिससे समस्त असुर हो उठे। जब देवी ने शुम्भ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो तब देवता बोल उठे जय हो जय हो जगदम्बा की इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी जिसके शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सहसत्रों टुकड़े कर दिए तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया त्रिशुल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा तदनंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सह कर उस महाबली असुर ने दस हजार बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंहसम्मति महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरम्भ किया उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए उस महापराक्रमी निःशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गए नदियों का जल स्वच्छ हो गया वे ठीक मार्ग से बहने लगी मंद मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था आकाश निर्मल हो गया देवताओं और ब्रह्मषियों ने फिर यज्ञ आदि आरंभ कर दिए इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए प्रभु दैत्य के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पठन करता है वह इस्लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है राजन इस प्रकार शुम्भा का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी